और कम से कम सांडल के साथ तो तुम इस तरह की बात कह के अन्याय मत करो क्योंकि सांडल तो, तो तुमसे नहीं कह रहे हैं कि इसने स्नेह छोड़ दो कह रहे हैं स्नेह को शुद्ध कर लो पत्थर है सीढ़ी बन जाएगा सांडल तो नहीं कह रहे हैं कि प्रेम छोड़ दो सांडल कह रहे हैं प्रेम सीढ़ी बन सकता है शुद्ध कर लो श्रद्धा बन जाएगा ऊपर चढ़ जाओगे सांडल तो नहीं कह रहे हैं संसार छोड़ दो सांडल तो कह रहे हैं द्वेष करो ही मत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 बिना एक किरण पाए परमात्मा की बिना एक दिया जलाए समाधि का और इस आदमी के भीतर ज्योति ज्योति ये बर्दाश्त नहीं होता या तो अपने को बदलो या इसको खत्म करो इसको हटाओ ये न रहे तो बेचे नहीं मिट जाती इसलिए जीसस को सूली लगाई उससे बेचे नहीं मिटती तुम्हें भरोसा आ जाता है तुमने कभी देखा अखबार पढ़ तुम्हें कितना सुख मिलता है वो सुख क्या है वो वही सुख है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 करने योग कुछ और है जो हम चूक के जा रहे हैं सानिल ने कर लिया इस आदमी पर नाराजगी आती कि हम चूक गए हो तुमने कर लिया ये नहीं होने देंगे मानेंगे ही ना नहीं हम इसलिए तो दुनिया में इतने लोग अश्रद्धा करते हैं वो कहते हैं ये कुछ बातें होती नहीं बातें ही बातें ये समाधि ये भक्ति ये भाव ये सब बातें ही बातें यह होती नहीं तुमने देखा फ्राइड का दुनिया में इतना प्रभाव पड़ा इस सदी में जिस आदमी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है दुनिया पे वो वह फ्रायड क्यों पड़ा उस आदमी का इतना प्रभाव क्योंकि उसने आदमी की निम्नतम बातों को स्वीकृति थी श्रेष्ठतम बातों को अस्वीकार कर दिया उसने कह दिया न कोई परमात्मा है न कोई आत्मा है ना कोई समाधि है ये सब बकवास असली बात तो काम वासना है करोड़ों लोगों ने राहत की सांस ली थक गए थे सुनते सुनते समाधि निश्चिंत होकर अपने बिस्तरों पर तो लेट गए उन्होंने कहा सब बकवास हम जो कर रहे हैं वही ठीक है नाहक भटकाया बुद्धों ने नहक उलझाया चैन ही नहीं लेने देते धन कमाओ तो बीच में खड़े हो जाते स्त्री के पीछे दौड़ो तो बीच में खड़े हो जाते पद की यात्रा करो तो बीच में खड़े हो जाते जीना दुश्वार कर दिया बुद्धों ने फ्राइड आया तराता की तरह तरण तारण उसने एकदम मन हल्का कर दिया उसने कहा यही आदमी कर रहा है सदा से कर रहा है और जो नहीं कर रहा है वो या तो पागल है या धोखेबाज है या खुद धोखे में है भारी बोझ उतर गया पत्थर जो तुम कह रहे हो ना साढ़ ने पत्थर रख दिए वो फ्रायड ने हटा दी फ्रायड ने कहा करो खूब जो तुम कर रहे हो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 दो आदमियों के ऊपर मनुष्य जाति का पतल लाने का जुम्बा है फ्रायड और मार्क्स एक ने कहा काम वासना सब है दूसरे ने कहा अर्थ वासना धन वासना सब है दोनों ने तुम्हें मुक्त कर दिया दोनों ने तुम्हें धर्म से मुक्त कर दिया दोनों ने तुम्हें सांचल्य और नारद और बुद्ध और महावीर और कृष्ण से मुक्त कर दिया दोनों ने कहा दो चीजें करने योग्य हैं काम की तृप्ति करो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 बड़ी रसपू थी यह अनुभव लेकिन किसी ने विना बजाई और तुम डूब गए उसमें तुम बचे ही नहीं अनुभव करने वाला अनुभोगता बचा ही नहीं शून्य हो गया तुम लौट के क्या कहोगे तुम अवाक खड़े रह जाओगे तुम कुछ ना कह पाओगे तुम्हारी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी शायद आंख से आंसू बहे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 तुमने एक ढंग का मन बनाया है पड़ोसी ने और ढंग का मन बनाया मन हमारा घर है आवाज है किसी को घोल कमरे पसंद है किसी को चौकोन कमरे पसंद है किसी को ऊंचा छप्पर पसंद है किसी को नीचा छप्पर पसंद है ये पसंद किया है लेकिन तुम न तो ऊंचे छप्पर में रहते हो न नीचे छप्पर में रहते तो तुम मकान के भीतर के खाली में